श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पच्चासी ईश्वर साकार है या निराकार एक दिन स्वर्गीय केशव चंद्र सेन शिष्यों को सांस लेकर दक्षिणेश्वर की काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए केशव के साथ निराकार के संबंध में अनेक बातें होती थी श्री रामकृष्ण देव उनसे कहा करते थे मैं प्रतिमा में मिट्टी या पत्थर की काली नहीं देखता मैं तो उसमें चिन्मयी काली देखता हूं, जो ब्रह्म है वे ही काली हैं वे जिस समय क्रिया रहित हैं उस समय ब्रह्म जब शिष्टि स्थिति प्रलय करती हैं उस समय काली अर्थात जो काल के साथ भ्रमण करती है काल अर्थात ब्रह्म उन दोनों में एक दिन निम्नलिखित वार्तालाप हो रहा था श्री रामकृष्ण केशव के प्रति किस प्रकार जानते हो मानो सच्चिदानंद रूपी समुद्र है कहीं किनारा नहीं है भक्ति रूपी हिम के कारण इस समुद्र में स्थान स्थान पर जल बर्फ के आकार में जम जाता है अर्थात भक्त के पास वे प्रत्यक्ष होकर कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस विचार के बाद समाधि होने पर रूप आदि सब अदृश्य हो जाते हैं उस समय वे क्या हैं मुख से कहा नहीं जा सकता मन बुद्धि अहम के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता जो व्यक्ति एक सत्य को जानता है वह दूसरे को भी जान सकता है जो निराकार को जान सकता है वह साकार को भी जान सकता है जब तुम उस मोहल्ले में गए ही नहीं तो कहाँ श्याम पुकुर है और कहाँ तेलीपाड़ा कैसे जानोगे श्री कृष्ण देव यह भी समझा रहे थे कि सभी निराकार के अधिकारी नहीं हैं इसीलिए साकार पूजा की विशेष आवश्यकता है उन्होंने कहा एक माँ के पांच लड़के हैं माँ ने कई प्रकार की तरकारियाँ बनाई हैं जिसके पेट में जो सहन होता हो इस देश में साकार पूजा होती है ईसाई मिशनरी गण अमेरिका व यूरोप में इस देश के निवासियों को असभ्य जाति कहकर वर्णन करते हैं वे कहते हैं कि भारतीय गण मूर्ति की पूजा करते हैं और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है स्वामी विवेकानंद ने इस साकार पूजा का अर्थ अमेरिका में पहले पहल समझाया उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में मूर्ति की पूजा नहीं होती मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं हिंदू धर्म से उद्धृत स्वामी जी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की सहायता से समझाने लगे कि ईश्वर का चिंतन करने में साकार चिंतन को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं आ सकता उन्होंने कहा ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो फिर ईसाई लोग गिरजाघर में क्यों उसकी आराधना के लिए जाते हैं क्यों वे क्रास को इतना पवित्र मानते हैं प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुँह क्यों करते हैं कैथलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी बहुत सी मूर्तियाँ क्यों रहा करती है और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के हृदय में प्रार्थना के समय इतनी बहुत सी भावमयी मूर्तियाँ क्यों रहा करती हैं मेरे भाइयों मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना कि श्वास लिए बिना जीवित रहना सच पूछिए तो दुनिया के प्राय सभी मनुष्य सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं कुछ नहीं क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है अगर नहीं तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या विशाल भूमि खंड की कल्पना हम अपने मन मिलाते हैं इससे अधिक और कुछ नहीं हिंदू धर्म से उद्धृत स्वामी जी ने और भी कहा अधिकारियों की भिन्नता के अनुसार साकार पूजा और निराकार पूजा होती है साकार पूजा संस्कार नहीं है मिथ्या नहीं है वह एक निम्न श्रेणी का सत्य है